बातें कहीं है। जो ताओ की की आज तक सही तौर से समझाया नहीं गया या तो विनोबा भावे ने ट्राई किया या फॉरेनर्स ने ट्राई किया या हमारे एक बहुत बड़े विद्वान मनोहर लाल जी ने ट्राई किया लेकिन ताओ या समझा नहीं पाए या मैं नहीं समझ पाया एक बहुत तो बड़ा बहुत है ताओ का तो पहले तो अर्थ समझने में चाहिए का मूल रूप से यही अर्थ होता है जो धर्म का होता है धर्म का मतलब है स्वभाव जैसे आग जलाती है ये उसका धर्म हो हवा दिखाई नहीं पड़ती है अदृश्य है ये उसका स्वभाव है ये उसका धर्म हो मनुष्य को छोड़कर सारा जगत धर्म के भीतर है अपने स्वभाव के बाहर नहीं जाता मनुष्य को छोड़कर जगत ने सभी कुछ स्वभाव के भीतर गति करता है स्वभाव के बाहर कुछ भी गति नहीं करता अगर हम मनुष्य को हटा दें तो स्वभाव ही शेष रह जाता है पानी बरसेगा धूप पड़ेगी पानी भाप बनेगा बादल बनेंगे ठंडक होगी गिरेंगे आग जलाती रहेगी हवाएं उड़ती रहेंगी बीज टूटेंगे वृक्ष बनेंगे पक्षी अंडे देते रहेंगे सब स्वभाव से होता रहेगा स्वभाव में कहीं कोई विपरीतता पैदा न हो मनुष्य के आने के साथ ही एक अद्भुत घटना जीवन में घटी सबसे बड़ी घटना है जो इस जगत में घटी और वो ये है कि मनुष्य के पास शक्ति और क्षमता है कि वो स्वभाव के प्रतिकूल जाती स्वभाव से उल्टा जा सके था ये मनुष्य की गरिमा भी है और दुर्भाग्य है ये उसका गौरव है इतनी वो श्रेष्ठतम प्राणी भी इसीलिए कि वो चाहे तो स्वभाव में जिए और चाहे तो स्वभाव के प्रतिकूल चला जाए यानी स्वभाव की जो अनिवार्य स्वतंत्रता थी वो मनुष्य पर नहीं है मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है इस ज्ञात जगत में मनुष्य अकेला स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यह कि वो, वो भी कर सकता है जो कि प्रकृति में नहीं होता वो आग को ठंडी कर सकता है हवा को दृश्य बना सकता है वो पानी को नीचे ना बहा के ऊपर की, की तरफ बहा इस सब का कारण यह है कि मनुष्य सोच उसके पास बुद्धि तो बुद्धि निर्णायक है उसकी क्या करें क्या न करें ऐसा करें या वैसा करें ये करना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा तो बुद्धि जो है वो मनुष्य के भीतर स्वतंत्रता का सूत्र और प्रकृति के ऊपर उठने की संभावना है वो ट्रांसेंडेंस है उसमें लेकिन मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल तो जा सकता है लेकिन स्वभाव के प्रतिकूल जाने से जो दुख होते हैं वो उसे झेल नहीं पड़ेगा वो झेल नहीं पड़ते तो उसकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है उस पर एक गहरी रुकावट है स्वतंत्र है वो कि वो प्रकृति से प्रतिकूल काम करे लेकिन प्रतिकूल काम करने से जो भी परिणाम होंगे दुखद वो उसे झेलने ही पड़ेंगे। अधर्म का मतलब इतना ही अधर्म का मतलब यह है कि जो स्वभाव में नहीं है वैसा करना जो नहीं करना चाहिए था वैसा करना जिसे करने से दुख उत्पन्न होता है ऐसा करना ये सब एक ही बात है जिसे भी करने से दुखद परिणाम आते हैं वो अधर्म क्योंकि स्वभाव में दुख की गुंजाइश ही नहीं इसलिए मनुष्य को छोड़कर जगत में और कोई दुखी भी नहीं चिंतित भी नहीं तनावग्रस्त भी नहीं मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी पागल होने की क्षमता नहीं रखता विक्षिप्त नहीं होता क्योंकि वह अपने स्वभाव में ही जीता है स्वभाव में सुख है स्वभाव के प्रतिकूल जाने में दुख लेकिन और कोई प्राणी जा ही नहीं सकता स्वभाव में जीना उसका चुनाव नहीं स्वभाव में जीना उसकी मजबूरी इसलिए गौरवपूर्ण नहीं है वो बात मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता है ये गौरवपूर्ण है लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे सौभाग्य आए इससे दुर्भाग्य आ सकता है अगर वो प्रतिकूल जाएगा तो दुख उठाएगा यही एक बात और समझने में जरूरी है स्वभाव में रहने की अगर मजबूरी हो तो सुख तो होता है लेकिन आनंद कभी नहीं होता मनुष्य के जीवन में एक नया सूत्र खुलता आनंद का आनंद का मतलब यह है स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता था और नहीं गया जाता तो दुख उठाता अगर जा ही ना सकता और स्वभाव में रहता तो सुख पाता लेकिन जा सकता था नहीं गया तब जो सुख उपलब्ध होता है वह आनंद है। सुख के साथ स्वतंत्रता जब जुड़ जाती है तो आनंद बन जाता है सुख धन स्वतंत्रता आनंद बन जाता है ताओ का अर्थ है जैसा सारा जगत जीता है मजबूरी में वैसे हम अपनी स्वतंत्रता में जिए तो पूर्वक हम अपने स्वभाव में जिए तो ताओ उपलब्ध हो जाता है ताओ के लिए या तो धर्म शब्द बहुत अद्भुत है लेकिन धर्म चूंकि हमारे बीच बहुत पिट गया इसलिए हमारे ख्याल में नहीं पड़ता और धर्म के हमने बड़े गलत उपयोग किए इसलिए भी कहीं हिंदू और मुसलमान को धर्म बना दिया इससे भी कठिनाई होगी नहीं तो एक दूसरा वैदिक शब्द है रित रित का अर्थ होता है दि ला लॉ दी लाइड नियम ओ का भी मतलब रित है जो नियम लेकिन नियम दो तरह से हो सकता है जैसा मैंने कहा मजबूरी तब फिर प्रकृति रह जाती जहां सब सुखद है लेकिन जहां चुनाव नहीं और नियम को तोड़ने की संभावना मनुष्य के साथ शुरू होती यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति को पार कर गया और परमात्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ ऐसा प्राणी वो द्वार पर खड़ा है परमात्मा से चाहे तो प्रवेश करे चाहे तो लौट जाए इसको कोई मजबूरी नहीं है लौटने से जो दुख होगा वो झेलना पड़ेगा प्रवेश से जो आनंद होगा वो मिलेगा चुनाव पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जो व्यक्ति स्वभाव में जीने को राजी होता वो ताओ को उपलब्ध होगा इसलिए अब ताओं में और भी कुछ बातें इस आधार पर समझनी जरूरी है जैसे स्वभाव में कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता जो होता है होता है हम ये नहीं कह सकते कि पानी नीचे की तरफ बहता है तो पाप करता है हम ऐसा नहीं कह सकते पानी नीचे की तरफ बहता है उसका स्वभाव इसमें पापपूर्ण कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा भी कुछ नहीं आग जलाती तो हम ये नहीं कह सकते कि आग बहुत पाप करती जलने से कोई कितना ही दुख पाता हो लेकिन आग की तरफ से कोई पाप नहीं है उसका स्वभाव ये उसकी मजबूरी वो आग है इसलिए जलाती इसमें कोई आग होना और जलाना एक ही चीज को कहने के दो ढंग इसलिए प्रकृति में कोई पाप में नहीं आदमी थोकने की कोशिश करता है जैसे कि हम शेर को पापी समझते हैं क्योंकि वो गाय को खा जाता है इसलिए पुण्यात्मा लोग ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि गाय और शेर एक ही साथ पानी पी रहे हैं। इसमें गाय के सांस तो बहुत भला हो गया लेकिन शेर का क्या होगा तो इन पुण्यात्माओं ने भी कभी गाय को और घास को एक साथ खड़े नहीं बताया, कि तो गाय के साथ भी वही हो जाएगा जो शेर के साथ हो क्योंकि घास भी तो मरा जा रहा है गाय के गाय मजे से घास चल रही और तो शेर को गाय के बगल में बैठा दिया वो गाय को नहीं चल रहा है। हम अपनी धारणाएं ठोक थे प्रकृति में ना कुछ शुभ है ना कुछ आशुभ कोई अच्छे और बुरे की बात प्रकृति में नहीं है क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं है वहाँ चुनाव ही नहीं ऐसा शेर कोई जान के गाय को नहीं खाता और गाय कोई जान के घास को नहीं खाती किसी का किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं बस ऐसा होता है आदमी के साथ पहली दफा सवाल उठता है क्या अच्छा और क्या बुरा क्योंकि आदमी चुन सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है आदमी के साथ जो होता ही है कुछ भी हो सकता है अनंत संभावनाएं आदमी गाय भी खा सकता है घास भी खा सकता है गाय को भी छोड़ सकता है घास को भी छोड़ सकता बिना खाए उपवासा भी मर सकता है आदमी के साथ अनंत संभावनाएं खुल जाए इसलिए सवाल उठता है कि क्या ठीक है और क्या गलत कहानी है कि कंफ्यूश लाह के पास गया से उसे उसने कहा कि लोगों को बताना पड़ेगा क्या ठीक है क्या गलत तो अल्लाह से ने कहा कि ये तभी बताना पड़ता है जब ठीक हो जाता है थीक? हो जाता है भी बताना पड़ता है क्या ठीक और क्या गलत है जब ठीक हो जाता है तभी बताना पड़ता है क्या ठीक और क्या गलत है तो कंफ्यूजन का लोगों को धर्म तो समझाना ही पड़ेगा उल्लाहन का तभी समझाना पड़ता है जब धर्म का कुछ पता नहीं चलता है कि क्या धर्म जब धर्म खो जाता है आदमी के साथ खो ही गया है उसके पास कोई साफ सूत्र जन्म के साथ नहीं है जिन पर वो चले उसे अपने चलने के सूत्र भी खोजने पड़ते जीने के साथ ही साथ इससे स्वतंत्रता तो बहुत है लेकिन स्वभाव के प्रतिकूल चले जाने की भी संभावना उतनी ही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जो करना हमें दुख में ले जाए और ऐसा हम रोज कर रहे हैं ताऊ का मतलब है कि फिर उस जगह खड़े हो जाना उस बिंदु पर जहां से चीजें साफ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती जहां हमें तय नहीं करना पड़ता कि क्या ठीक है और क्या गलत है बल्कि जहां से हमें दिखाई ही पड़ता है कि यह ठीक है और वो गलत है जहां हमें विचार नहीं करना पड़ता बल्कि दिखाई पड़ता है तो पहले तो मैंने ताओ की परिभाषा की कि ताओ का मतलब क्या है अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ताओ की साधना क्या है ताओ की साधना ये ऐसे बिंदु पर खड़े हो जाने का उपाय है जहां से हमें दिखाई पड़े कि क्या ठीक है और क्या गलत जहां हमें सोचना ना पड़े कि क्या ठीक है और क्या है। क्योंकि सोचेगा कौन सोचूंगा मैं और अगर मैं सोच ही सकता तब तो कहना ही क्या मुझे पता नहीं इसलिए तो मैं सोच रहा हूं और जो मुझे पता नहीं उसे मैं सोच के पता लगा नहीं सकता यानी सोच हम उसी को सकते हैं जो हम जानते ही हैं। अनजान को अननोन को हम सोच नहीं सकते इतना तो साफ है कि मुझे पता नहीं कि क्या ठीक है और क्या गलत है क्या स्वभाव है क्या विभाव है मुझे कुछ पता नहीं अब हम कहते हैं हम सोचेंगे जहां से सोचना शुरू होता वहां से फिलसफी शुरू होती है और इसलिए कहूंगा कि ताओ की कोई फिलसफी नहीं ताओ कोई फिलोसफी नहीं जहां से सोचना शुरू होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है क्या करें क्या न करें क्या करना पूर्ण है क्या करना पाप है क्या करेंगे तो सुख होगा क्या करेंगे तो दुख होगा जहां ये सोचना है वहां फिलोसफी है ना ताओ बिल्कुल एंटी फिलोसफी वो बिल्कुल अदर्थन है ताओ ये कह रहा है सोच के तुम पाओगे कैसे अगर तुम्हें पता ही होता तो तुम सोचते ही ना और अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम सोचोगे कैसे सोच के तुम वही जुगाली कर लोगे जो तुम जानते हो सोचने से नया कभी उपलब्ध नहीं होता न कभी उपलब्ध हुआ है न हो सकता है सोचने से सिर्फ पुराने के नए संयोग बनते तो। कभी कोई नया उपलब्ध नहीं चाहे विज्ञान की कोई नई प्रतीति हो चाहे धर्म की कोई नई अनुभूति हो सब सोचने के बाहर घटती सोचने के भीतर नहीं घटती विज्ञान की भी नहीं घटती जब भी कुछ नया आता है वो तब आता है जब आप सोचने के बाहर उठते भला ये हो सकता है कि आप सोच सोच के थक के बाहर हो गए हो यह हो सकता है कि एक आदमी अपनी प्रयोगशाला में सोच सोच के थक गया दिन भर और दिन भर सब तरह के प्रयोग किए हुए कोई फल नहीं पाया थक गया थक गया थक गया, थक गया वो रास् सो गया और अचानक उसे सपने में ख्याल आ गया या सुबह उठाया और उसे ख्याल आया तो वो यही कहेगा कि मैंने जो सोचा था उससे ही ये आया ये उससे नहीं आया ये तो जब सोचना थक गया ठहर गया तब वो ताओ में पहुंच गया जब कोई सोचने से छूट जाता है तत्काल स्वभाव में आता है। क्योंकि और कहीं जाने का उपाय नहीं विचार एकमात्र व्यवस्था है जिसमें हम स्वभाव के बाहर चले जाते हैं। जिसमें इस कमरे में सो और रात सपना देखूं तो इस कमरे के बाहर जा सकता हूं सपने में लेकिन सपना टूट जाए तो मैं इसी इस कमरे में खड़ा हो हूं फिर मैं ये नहीं पूछूंगा कि मैं इस कमरे में आया कैसे क्योंकि मैं तो सपने में बाहर चला गया था तब मैं तत्काल जानूंगा कि सपने में बाहर गया था अर्थात मैं बाहर गया नहीं था सिर्फ ख्याल था मुझे कि मैं बाहर गया था मैं यहीं जब मैं बाहर गया था ऐसा देख रहा था तब भी मैं यहीं था ताओ ये कहता है कि तुम कितने ही सोच रहे हो कि यहां चले गए वहां चले गए तुम ताओ से जा नहीं सकते रहोगे तो तुम वही क्योंकि स्वभाव के बाहर जाओगे कैसे स्वभाव का मतलब यह है कि जिसके बाहर न जा सकोगे जो तुम्हारा होना है जो तुम्हारा है उससे बाहर जाओगे कैसे लेकिन सोच सकते हो बाहर जाने की तो ये दूसरी बात ख्याल में लेने जैसी है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो भी सोचने की स्वतंत्रता सोचने में वो बाहर चला गया विचार में वो भटक रहा है अगर सारा विचार ठहर जाए तो वो ताओ पर खड़ा हो जाए जिसको हम ध्यान कहते हैं या जिसको जपान में वो जेन कहते हैं उसको लाओ से ताओ कहता है उस जगह खड़े हो जाना है जहां कोई विचार नहीं वहां से तुम्हें वो दिखाई पड़ेगा जो है जैसा होना चाहिए जैसा हो होना सुख देगा आनंद देगा वो दिखाई पड़ेगा और ये अब चुनना नहीं पड़ेगा कि इसको मैं करूंगे होना शुरू हो जाए तो ताओ की स्थिति को जहां की पशु है ही जहां पौधे हैं ही जहां हम भी हैं लेकिन हम विचार में और ताओ हमारी वास्तविक स्थिति का हमें पता नहीं और सब कुछ हमें सब कुछ हमें पता होगा की जो मौलिक प्रक्रिया है साधना वो तो ध्यान ही है वहां आ जाना है जहां जहां कोई सोच विचार नहीं है। अल्लाह उससे कहता है तुमने सोचा रत्ती भर विचार और स्वर्ग और नरक अलग इतना बड़ा फासला हो जाए अल्लाह उसे पास कोई आया है और उससे कुछ पूछता है अल्लाह उसे उस जवाब देता है और जब वो जवाब देता है तो वो आदमी सोचने लगता है लाव उससे कहता है कि बस बस सोचना मत क्योंकि सोचा कि जो मैंने कहा उसे तुम कभी ना समझ पाओ सोचना ही मत जो मैंने कहा उसे सुनो सोचो मत अगर सुन सके तो बात हो जाएगी अगर सोचे तो गए सोचना ही था तो मुझसे पूछा क्यों तुम ही सोच लेते तुम सोच ही लेते कौन तुम्हें तो मना करता? सोचते ही हम तत्काल स्वभाव के बाहर हो जाए तो विचार जो है वो स्वभाव के बाहर चलाएंगे लेकिन विचार में ही इसलिए मूलतः हम कहीं नहीं गए होते गए हुए मालूम पड़ते तो ताओ की साधना का अर्थ हुआ सोच विचार छोड़ के खड़े हो जहां कोई विचार न हो सिर्फ चेतना रहता है सिर्फ होश रह जाए तो वहां से जो ठीक है वो न वो दिखाई पड़ेगा बल्कि होना शुरू हो जाए इसलिए ताओ को जीने वाला आदमी नैतिक होता ना अनैतिक होता है न पापी होता ना पुण्यात्मक होता क्योंकि वो कहता है कि जो हो सकता है वही हो रहा है मैं कुछ करता है एक ताओ फकीर से कोई जाके पूछता है कि आपकी साधना क्या है वो तो कहता जब मेरी नींद टूटती तब मैं उठ जाता हूं और जब नींद आ जाती तो मैं सोचता और जब भूख लगती तो खाना खा लेता तो वो कहता ये तो हम सभी करते हैं तो कहता ये तुम तब नहीं करते जब नींद आई तब तुम कब सोए तुमने और काम किए और जब नींद नहीं आ रही थी तब तुमने नींद लाने की कोशिश भी की और तुम कब उठे जब नींद टूटी हो तुमने सदा नींद तोड़कर तुम उठाए हो या नींद टूट गई हो और तुम नहीं उठे हो तुमने कब खाना खाया जब भूख लगी हो एक, एक मोह फेरिया का पहली दफा इंग्लैंड आया तो बहुत हैरान हुआ और सबसे बड़ी हैरानी उनसे ये हुई कि लोग घड़ी देख के कैसे हैं और लोग घड़ी देख के खाना कैसे खा लेते हैं और जिस गर्म वो मेहमान था वो इतना परेशान हुआ कि सारे लोग एक साथ खाना कैसे खा लेते हैं घर भर वर्ग <laughs> क्योंकि उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि सबको एक साथ भूख लगती क्योंकि हम तो जब हमारे वहां जिसको भूख लगती है वो खाते किसी को कभी लगती है किसी को कभी लगती है किसी को भी ये बड़ा मेरेटल है वो कि घर घर के एक साथ टेबल पर बैठ खाना खाते क्योंकि सबको एक शान भूख लगना बड़ी असंभव घटना है और लोग कहते हैं कि बारह बज गया और सोच गए कहा कि उसकी ये बिल्कुल समझ के बाहर पड़ा हुआ है स्वाभाविक क्योंकि साइबेरिया से वाला आदमी अभी भी ताओ के ज्यादा करीब अभी भी जब भूख लगती तब तो खाता है नहीं लगती तो नहीं खाता है जब आती तो सोता है टूटती तो उठता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ऐसा ताओ नहीं कहेगा ताओ कहेगा कि जब तुम उड़ जाते हो वही ब्रह्महूत तो वो फकीर ठीक कह रहा है कि जो होता है हम वो होने देते हम कुछ भी नहीं करते जो हो, होता है हम होने देते तो मनुष्य एक बार भी फिर से अगर प्रकृति की तरह जीने लगे तो ताओ को उपलब्ध होता है जब उसे जो होता होने देता और ये बहुत गहरे तल तक ये खाने पीने की बात ही नहीं अगर उसे क्रोध आता है तो वह क्रोध को भी आने देता अगर उसे काम उठता है तो वह काम को भी उठने देता क्यों कहता है मैं कौन हूं जो बीच में आऊ असल में जो होता है ताओ कहता है उसे होने देना है तुम कौन हो जो तुम बीच में आते हो हर चीज पर तुम कौन हो जो बीच में आते हो और अगर कोई व्यक्ति सब होने दो जो होता है तो साक्षी रह जाएगा और तो कुछ बचेगा नहीं उसके भी देखेगा कि क्रोध आया देखेगा कि भूख आई देखेगा कि नींद आई वो साक्षी हो जाए तो ताऊ की जो गहरी से गहरी पकड़ है वो साक्षी में है वो साक्षी रह जाएगा वो देखता रहेगा देखता रहेगा। एक दिन वो ये भी देखेगा कि मौत आई और देखता रहेगा क्योंकि जिसने सब देखा हो जीवन वो फिर मौत को भी देख पाता है क्योंकि हम जीवन को नहीं देख पाते हम सदा बीच में आ जाते हैं तो मौत के वक्त भी हम बीच में आ जाते और नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है वो मौत को भी देखेगा जिसने नीम को आते देखा और जाते देखा जिसने बीमारी को आते देखा और जाते देखा क्रोध को आते देखा जाते देखा उस दिन मौत को भी आते देखेगा वो जन्म को भी आते देखेगा वो सबका देखने वाला होता है और जिस दिन हम सबके देखने वाले होते हैं उसी क्षण हम पर कोई भी कर्म का कोई बंधन नहीं रह जाता क्योंकि कर्म का सारा बंधन हमारे कर्ता होने में है कि मैं कर रहा हूं चाहे क्रोध कर रहे हों और चाहे ब्रह्मचर्य साध रहे हों लेकिन मैं करने वाला हूं मौजूद चाहे पूजा कर रहे हों और चाहे भोजन कर रहे हो मैं करने वाला मौजूद है तो की जो अंतिम घटना है उसमें मैं तो खो जाएगा करता खो जाएगा ताकि रह जाएगा अब जो होता है अब इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है डुअर जो है वो अब नहीं तो एसी जो, एसी जो अब है ऐसी जो ऐसी जो चेतना की अवस्था है जहां ना कोई शुभ है ना कोई अशुभ ना अच्छा है ना बुरा है जहां सिर्फ स्वभाव है और स्वभाव के साथ पूरे भाव से रहने का राजीपंथ जहां कोई संघर्ष नहीं कोई झगड़ा नहीं ऐसा हो वैसा हो ऐसा कोई विकल्प नहीं जो होता है उसे होने देने की तैयारी तो विस्फोट एक्सप्लोजन जिसको मैं कहता हूं वो तत्काल होता है और इसलिए ताव जैसे छोटे शब्द में सब आ गए सब जो भी श्रेष्ठतम है साधना में और जो भी महानतम है मनुष्य की अध्यात्म की खोज में ध्यान में समाधि में जो भी पाया गया है वो सब इस छोटे से शब्द में सब समाया हो ये शब्द बहुत कीमती है और इसलिए अनट्रांसलेटेबल है इसलिए ताओ का अनुवाद नहीं होता धर्म से हो सकता था लेकिन धर्म विकृत हुआ उसके एसोसिएशन गलत हो गए रित्त से हो सकता था लेकिन वो अब व्यवहार है उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ वो व्यापक मन तक गया नहीं लेकिन अर्थ वही है अर्थ वही है। मूल स्वभाव में जीने की सामर्थ सबसे बड़ी सामर्थ क्योंकि तब न निंदा का उपाय है न प्रसन्नता का उपाय है सब उपाय तो ही नहीं लाउस से एक एक नदी के किनारे बैठा हुआ सम्राट ने किसी को भेजा है कि लाहौल को खोज लाओ सुनते बहुत बुद्धिमान आदमी तो हम उसे अपना वजीर बना दो वो आदमी गया है बह मुश्किल तो लाहौल को खोज पाए क्योंकि जहां जहां लोगों ने पूछा उन्होंने कहा कि लाहौल को खुद ही पता नहीं होता कि कहां जा रहा है जहां पैर ले जाते हैं चला जाते हैं। तो पहले से तो खुद भी नहीं बता सकता कि कहा जाएगा बताना मुश्किल है लेकिन फिर भी खोजो कहीं ना कहीं होगा क्योंकि सुबह यहाँ दिखाई पड़ा है इस गांव में वो था कहीं बहुत दूर नहीं निकल गया होगा दूर इसलिए भी नहीं निकल गया होगा तेजी से वो चलता ही नहीं जाना ही नहीं कहीं पहुंचनी नहीं हो कहीं तो कहीं दूर नहीं गया होगा मिलेगा आसपास खोजा है तो वो नदी के किनारे बैठा हुआ है तो उन्होंने जाकर उसको कहा कि तो बड़ी मिल गए बड़ी मुश्किल गांव गांव खोजते फिर सम्राट ने बुलाया कहा वजीर का पद से ने तो लाउस से चुपचाप बैठ रहा था तो उसने कहा देखते हो उस कछुए को एक कछुआ वहां कीचड़ में मजा कर रहा है जिनका देखते तो लाउस ने कहा हमने सुना है कि तुम्हारे सम्राट के घर एक सोने का कछुआ है उसकी पूजा होती कभी कोई कछुआ कई पीढ़ियों पहले किसी कारणवश उस परिवार में पूज्य हो गया था उसको सोने की खोल चढ़ा तो उसको बड़े उससे तो रखा गया है क्या ये सच है तो उन्होंने कहा सच सोने की खोल मढ़ा हुआ वो कछुआ परम आदरणीय सम्राट स्वयं उसके सामने से झुका तुलाव तो सिंह कहा बस मैं तुमसे पूछता हूं अगर तुम इस कछुए से कहो कि हम तुझे सोने से मर के और सुंदर बहुमूल्य पेटी में बंद करके पूजा करेंगे तो ये कछुआ सोने से मढ़ा जाना पसंद करेगा किचड़ में लौटना पसंद करेगा कछुआ तो किचन में लौटना ही पसंद करे और लाओसेना का हम भी पसंद करे, नमस्कार तुम जाओ जब कछुआ तक इतना बुद्धिमान है तो तुम लाओसे को ज्यादा बुद्धिहीन हीन कछुए से तुम जाओ तुम्हारा वजीर होना हमारे काम करे असल में लाओस्य ने कुछ भी होना बंद कर दिया लाओस्य जो है वो है ये जो आदमी है साधारणता जिनको हम साधक कहते हैं वह आदमी नहीं हम जिसे साधक कहते हैं वह आमतौर से हम जिसे साधारण आदमी कहते हैं उससे विपरीत होता है अगर ये आदमी दुकान करता है तो वह आदमी दुकान नहीं करता अगर ये आदमी धन कमाता है तो वह आदमी धन छोड़ देता है अगर ये आदमी विवाह करता है तो वह आदमी विवाह नहीं करता लेकिन उसके करने का जितना भी नियम है वो इसी ग्रस्त से मिलता है वो सिर्फ इसका रिएक्शन होता है लाउस से कहता है कि हम किसी के रिएक्शन नहीं हम किसी की प्रतिक्रिया नहीं कौन क्या करता है इससे प्रयोजन नहीं ना हम किसी के पीछे जाते कि वैसा करें जैसा वो करता है ना हम किसी के प्रतिकूल जाते कि वैसा करें जैसा वो नहीं करता है हम तो वही होने देते हैं जो हमारे भीतर से स्वभाव को होने देने का मतलब यह है कि हम किसी का अनुकरण न करें किसी की नकल न करें किसी के विरोध में आयोजन न करें अपने व्यक्तित्व का जो हो सकता है भीतर से तो जो होना चाहता है वो हम होने दें उस पर कहीं कोई रुकावट न हो कोई निंदा न हो कोई विरोध ना हो कोई संघर्ष न हो कोई, कोई द्वंद्व ना हो जो होता है तब उसका मतलब यह कि बुरे भले का ख्याल तत्काल छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि बुरा भला ही हमें निंदा करवाता है रुकवाता है ये करो और ये मत करो ये सारे बुरे भले का शुभ अशुभ का ख्याल कर और उस बिंदु पर हमें खड़े होकर देखना पड़ेगा कि जीवन अब कहां जाए जिस बिंदु पर कोई विचार नहीं अगर आपके मस्तिष्क सोचने की सारी शक्ति छीन ली जाए फिर भी आप सांस लोगे अभी भी सांस लेकिन सांस तक के लिए इन फर्क हो रात को आप दूसरी तरह से सांस लेते हो दिन की बजाय सांस पर हम आमतौर से कोई ख्याल नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी हमारी विचार की प्रक्रिया सांस पर कोई तरह की बाधा डालती है रात में दूसरी तरह की सांस लेते हैं। अगर कोई बीमार रात सोना बंद कर दे तो उसकी बीमारी ठीक होना मुश्किल होता जाए क्योंकि जाबसे में बीमारी का ख्याल बीमारी को बढ़ावा देने लगता तो पहला जरूरी होता है कि कोई बीमार हो तो पहले उसको नींद आए इलाज नंबर दो बात है पहले तो नींद आए क्योंकि नींद में वो बीमारी का ख्याल छोड़ पाए और उसका स्वभाव जो कर सकता है वो कर सके ये आदमी बाधा ना दे। तो बच्चे हमें इतने प्रीति कर सकते हैं बहुत मजे की बात है आमतौर से क्रूफ बच्चा खोजना बहुत मुश्किल अभी बच्चे सुंदर होते असल में बच्चा क्रूफ होता ही नहीं यानी कभी ख्याल में नहीं आया होगा किसी बच्चे को देख के ये क्रूप यह लेकिन यही बच्चे बड़े होकर इनसे बहुत से लोग क्रूफ हो जाते हैं अधिक लोग क्रूफ हो जाते हैं तो सुंदर आदमी खोजना मुश्किल हो जाता है बात क्या हो जाती बच्चे का सौंदर्य कहां से आता ताओ वो वैसे जीरा जैसा है यानी बड़े से बड़ा जो क्रूपता है बड़े से बड़ी अगलीनेस जो है वो सुंदर होने की चेष्टा से पैदा होती वो सुंदर होने की चेष्टा से पैदा होती तब जो हम हैं वो नहीं रह जाता मानते जो हम दिखना चाहिए उसको हम थोपना शुरू करते हैं। इसलिए स्त्रियां मुश्किल से सुंदर हो पाती हैं सुंदर होने का जो अति विचार है वो बहुत गहरी और छुपी कुरूप का भी कर इसलिए बहुत कम स्त्री जिनमें कोई गहराई होती है सौंदर्य इसलिए एक या दो दिन के बाद अगर एक स्त्री आपके साथ रह जाए तो सुंदर हो दो दिन बाद उसका सौंदर्य दिखाई पड़ना बंद पड़ता है बहुत सर्फेस पर बहुत ऊपर था गया वो गहरे दिखाई नहीं पड़ता बच्चे कभी सुंदर मालूम होते हैं जो कि वे जैसे हैं वैसे हैं क्रूप है तो क्रूप होने को भी राजी है उसमें भी कोई बाधा नहीं और तब एक और तरह का सौंदर्य उनमें प्रकट होता है जिसको तावों का सौंदरते हैं इसी तरह जीवन के सारे पहलुओं पर एक बहुत बुद्धिमान आदमी वो सब प्रश्नों का उत्तर जानता है लेकिन जरूर ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उसको पता नहीं जब तक तो उसके जाने हुए प्रश्न आप पूछते तब तक वो उत्तर देता है और एक प्रश्न आप ऐसा खड़ा करने जो उसे पता नहीं वो तब तक अलग ज्ञान ही होता क्योंकि जो बुद्धिमत्ता थी वो साधी गई वो साधी गई बुद्धिमत्ता इसलिए बुद्धिमान आदमी नए प्रश्नों को स्वीकार नहीं करना नए सवाल नहीं उठाना चाहता वो कहता पुराने सवाल थी इसलिए वो कहता पुराने जवाब ठीक क्योंकि पुराने जवाब तभी तक थी जब तक कि नया सवाल नहीं उठता नया सवाल उठता तो बुद्धिमान तो आदमी गया नहीं लेकिन ताओ के पास कोई जवाब नहीं इसलिए ताओ की बुद्धिमत्ता जिसको उपलब्ध हो जाए उसलिए कोई सवाल नया है ना कोई पुराना तो इधर सवाल खड़ा होता है इधर वो सवाल से जूझ जाता है उसके पास कुछ रेडीमेड नहीं है उसके पास कुछ तैयार नहीं कन्फ्यूज जब अल्लाह उससे मिला है तो कन्फ्यूज बहुत से लोगों से मिलने गया था और जब लौट कर उसके मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा आदमी की जगह तुमने मुझे अजगर के पास भेज दिया। <laughs> वो आदमी नहीं है वो तो खा जाए मेरी सारी बुद्धिमत्ता छतना चूरोग बल्कि उस आदमी के सामने मुझे पता चला जा कि मेरी बुद्धिमत्ता एक तरह की कलिंग में और कुछ एक चाल जिसमें मैंने कुछ सवालों के जवाब तय कर रखे जिनके मैं जवाब दे देता हूँ लेकिन उस आदमी ने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मुझे पता ही नहीं थे मुझे ये भी पता नहीं था कि ये भी सवाल है और तब वो बहुत हंसने लगा और अब उस आदमी के पास सामने में दोबारा न जा सकती <laughs> क्योंकि उस आदमी उस आदमी के पास मेरी सारी बुद्धिमत्ता चालांकी ज्यादा साबित नहीं हुई जो मैंने तैयार कर दी थी की अपनी एक बुद्धिमत्ता है जिस बुद्धिमत्ता में कुछ तैयार नहीं है चीजें आती और स्वीकार कर दिया और जो भी होता है उसे होने दिया जाता है इसलिए बहुत ताओ का व्यवहार तय करना बहुत कठिन हो सकता है कि आप किसी ताओ में स्थिर आदमी से कोई सवाल पूछे वो जवाब न ना देकर आपको ज्यादा मार क्योंकि वो ये कहेगा यही हुआ वो ये नहीं कहता कि आप न मारें। आप जवाब में मार सकते हैं कोई जो करना हो कर सकते लेकिन वो ये कहेगा जो और अगर उसके चाटे को समझा जाए तो शायद आपके लिए वही जवाब था सभी प्रश्न ऐसे नहीं कि उनके उत्तर दिए बहुत प्रश्न ऐसे हैं जिनका चांटा ही अच्छा होगा हमारे ख्याल में नहीं आएगा एकदम से चाटा कैसे एक एक ताऊ फकीर के पास एक युवक पूछने गया है उससे पूछता है कि ईश्वर क्या है धर्म क्या है तो वो उसमें उठा के चांटा लगाता है दरवाजा बंद करके बाहर कर देता है वो बहुत परेशान होता है वो बड़ी दूर से बड़ी पहाड़ी चढ़ के आया तो सामने एक दूसरे फकीर का झोपड़ा वो उसमें जाता है और वो कहता है कि किस तरह का आदमी है तो वो वो डंडा उठाता है वो फकीर वो कहता है आप क्या कर रहे हैं दूसरे तू तो बहुत दयालु आदमी के पास गया अगर हमारे पास तू आता तो हम दंडा ही मार तो आदमी सदा का दयालू तो वापस वहीं जा उसकी बड़ी करुणा है उसने इतना भी किया ये कुछ कम नहीं वो आदमी वापस लौटता है वो कुछ नहीं पाता कि क्या मामला है दरवाजा खटखटाता है आदमी उसे भीतर बुलाकर बड़े प्रेम से बिठा लेता है उससे कहता पूछ वो कहता है कि अभी मैं आया था तो आपने मुझे मारा और आप अब इतने प्रेम से बिठा रहे हैं तो उससे कहता है जो मार ना सह सके वो प्रेम तो सही न सके तो वो कहता है जो मार न सह सके वो प्रेम तो सही न सके क्योंकि तो प्रेम की मार तो बहुत कठिन मगर तू लौट आया तब आगे बात चलता सोचने तो कहा कि मैं तो डर से भाग भी जा सकता था वो तो सामने वाले भी करूंगा उसने कहा वो बड़ा कृपालू है वो मुझसे ज्यादा कृपालू अगर तू उसके पास गया होता तो वो डंडा ही मार अब ये जो ये ये जब बात सारी के सारे सारे जगत में पहुंची तो समझना बहुत मुश्किल होगा कि सारा मामला क्या है लेकिन चीजों के अपने आंतरिक नियम आंतरिक ताओ है चीजों का अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब मुझसे प्रश्न पूछने आए तो सचमुच प्रश्न ही पूछने आया ये जरूरी नहीं और ये भी जरूरी नहीं कि आपको उत्तर की ही जरूरत है ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है वही आप पूछने आए थे ये भी जरूरी नहीं और ये भी जरूरी नहीं कि जो आपने पूछा है ये आप पूछना ही चाहते हैं, ये भी जरूरी नहीं क्योंकि आपके पास ही बहुत चेहरे आप कुछ पूछना तय करके चलते हैं कुछ रास्ते में हो जाता है कुछ आप आके पूछते हैं अब मेरे पास कई लोग आते हैं कि अगर मैं उनका दो मिनट प्रश्न छोड़ जाऊं दूसरी बात करूं फिर दोबारा वो घंटे पर बैठ रहे हैं वो कभी वो नहीं पूछते तो जो आदमी प्रश्न पूछने आया था मैंने उससे पूछा कैसे हो ठीक हो अच्छे हो फिर मैंने पूछा क्या है वो गया हो तो ये प्रश्न कितना गहरा हो सकता है इसके कितने रूपस हो सकते इस आदमी के व्यक्तित्व को कितनी इसकी जरूरत होती कोई जरूरत नहीं लेकिन आया ये ऐसा ही था जैसे कि बहुत जरूरी था इसको पूछना जिसे इसके बिना पूछे जी ना सके तो ताव की अपनी एक बुद्धिमत्ता है जो सीधा डायरेक्ट एक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ताओ में फिर आदमी क्या करेगा हो सकता है चुप रह जाए लाउस से रोज घूमने जाता है एक मित्र उसके साथ जाता है वह दो घंटे तक घूमते हैं पहाड़ों पर फिर तो लौट आता फिर एक मेहमान आया हुआ तो वो मित्र उससे लाता है और कहता है हमारे मेहमान आज ये भी चलेगी वो दोनों चुप है लाओस से चुप है साथ चुप है वो मेहमान भी चुप है रात से में जब सूरज उगा तब वो इतने ही कहता है मान कि कितनी अच्छी सुबह है। तब लाओ से बहुत गुस्से से उस अपने मित्र की तरफ देखता जो इस मेहमान को ले आया वो मित्र भी घबरा जाता है वो मेहमान तो और ही घबरा जाता है कि ऐसी भी कोई मैंने बुरी बात नहीं कही <laughs> और घंटा पर हो गया चुप रहते किसी से कहा कि कितनी अच्छी सुबह है। फिर वो लौट आते घंटा और बीत जाता दरवाजे पर लाओट से उस मित्र से जाता है इस आदमी को दोबारा मतलब ये बहुत बकवासी मालूम है मतलब कहता है कि वो मेहमान कहता है मैंने कोई बकवास नहीं की दो घंटे में सर बेतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है लाव से कहता वो हमको भी दिखाई पड़ गई वो निपट बकवास सुबह तो हमको भी दिखाई पड़ गई जो बात सभी को दिखाई पड़ रही थी उसको कहने की क्या कैसे और जो बात नहीं कहनी तुम तो वो कह सकते हो तुम आदमी ठीक नहीं तुम कल से मत ये बात जरा सोचने जैसी है असल में जब आप सुबह देख के कहते हैं कितनी अच्छी सुबह है तब आपको सुबह से कोई मतलब नहीं होता आप सबसे चर्चा शुरू करना सुबह तो हम सबको दिखाई पड़ रहे सुबह सुंदर है तो चुप रहिए नहीं सिर्फ आप आठ खूंटी खोट तो जो जो पूरा कॉन्सिक्वेंस लॉस से पूरा पकड़ लेता वो कहता ये आदमी बकवासी इसने शुरुआत की वो तो हम हजारा ठीक आदमी नहीं था नहीं तो शुरू हो गया इसने ट्रेन तो चला दी वो तो दो आदमियों ने सहयोग नहीं दिया इसलिए ये बेचारा चुप रह गया इसने शुरुआत तो कर दी इसने खूटी गाड़ दी थी अभी और सामान भी गाड़ उसको ये आदमी बकवासी है अब ये इतनी सी बात कि सुबह सुंदर है एक बकवासी आदमी के शिक्ष की सबूत हो इससे ज्यादा उसने कुछ कहा ही नहीं हमको भी लगता है कि लाउस से जाति कर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता वो ठीक ही कह रहा है वो आदमी पकड़ लिया उससे वो क्योंकि ताहो जो है उसकी अपनी बुद्धिमत्ता वो दर्पण की तरह वो तो चीजें जैसी वैसे दिख जाती पकड़ तो दी इस आदमी की तरकीब ये आदमी घंटे भर से बेचे था इसने कई तरकीबें लगाई होंगी लेकिन दो आदमी बिल्कुल चुप थे वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसने कहा क्या करें क्या ना करें इसने कहा, सुबह हो गई अब इसने कहा कि चरे, चरे, सुबह बहुत सुंदर है अब इसने चाहता कि इनमें से कोई कुछ कहेगा कि हाँ सुंदर है अब तो कोई इंकार नहीं करे तो बात शुरू हो जाए फिर जो बात शुरू हो जाती है उसका कोई अंश नहीं अल्लाह हुसैन का ये है बकवासी तो तुम कल सलाने मत इसने बी तो बो दिया था फसल तो हमने बचाई करवाया तो ताओ की एक अपनी अपना दर्पण है जिसमें चीजें कैसी दिखाई पड़ेंगी ये सीधी चीजों को देख के हम नहीं जानते और क्योंकि उसके पास अपना कोई बंधा हुआ उत्तर नहीं इसलिए बड़ी मुक्ति क्योंकि कोई रेडीमेड बात नहीं इसलिए चीजें सरल और सीखी और जान कुछ भी नहीं लेकिन यह स्थिति पर खड़े होने की तो जिससे मैं ध्यान कह रहा हूं उसे ताओ कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हा ताओ से मेरे बड़े निकट लेन देन और अगर किसी भी व्यक्ति के निकट में मालूम अपने को करता हूं तो वो लाओ उसने कभी जिंदगी में किताब नहीं लिखी क्योंकि कितने लोगों ने कहा कि लिख ले लिख फिर आखिरी उम्र में वो देश छोड़ के जा रहा है और सब उसे चौकी पर चुंगी चौकी पर पकड़वा लिया और उसने कहा कि कर्ज चुका जाओ ऐसे न जाने उसने मेरे पास तो कुछ भी नहीं चूंकि देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है टैक्स में किस बात कर तो वो जो टैक्स कलेक्टर हो उसने कहा कि तुम्हारे सिर में जो है वो जाने लगेंगे उससे लिख जाओ तुम भागे जा रहे हो तुम्हारे पास बहुत संपदा है तू तो उसने एक छोटी सी किताब लिखी है इताओ से, से, से और ये भी अद्भुत किताब है क्योंकि कम ही ऐसे लोग हैं जो लिखते वक्त ये कहें कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो कहा ना जा सकेगा और जो मैं कहूंगा वो सत्य हो ही नहीं सकता क्योंकि तो कहते ही असत्य हो जाए सत्य न कहा जा सकेगा और जो मैं कहूंगा वो असत्य हो, तो हो जाए क्योंकि कहते ही चीजें असत्य हो जाए तो इस आदमी के पास कुछ है और इस आदमी ने कुछ जान है और ये आदमी कहीं पहुंचा है ज़िन की जो पैदाइश है ज़िन जो है वो साओ और बुद्ध लाह बुद्ध दोनों की ग्राह दी गई जेन इसलिए जेन का कोई मुकाबला नहीं जेन अकेला बुद्धिज्म नहीं हिंदुस्तान से बहुत विश्व लेके गए ध्यान की प्रक्रिया को लेकिन हिंदुस्तान के पास ताओ की पूरी दृष्टि न पूरा फैलाव ना ध्यान की प्रक्रिया थी जो स्वभाव में थिर कर दी लेकिन स्वभाव में थिरोने की पूरी की पूरी व्यापक कल्पना हिंदुस्तान के पास थी उलाउस से और जब हिंदुस्तान से बौद्ध भिक्षु ध्यान को लेकर चीन गए और वहां जाके ताओ की पूरी फिलोसफी और पूरी दृष्टि उनके साथ में आई तो जेन और ताओ दोनों एक हो गए ध्यान और ताओ एक हो गए इनसे जो पैदाश हुई वो जेन है इसलिए जेन न तो बुद्ध है न जेन लाओस से है जेन बहुत ही अलग बात है और इसलिए आज जेन की जो खूबी है जगत में वो किसी और बात की नहीं उसका कारण है कि दुनिया की दो अद्भुत कीमती बातें बुद्ध और लाओस से दोनों फिर पैदा हुई बात इतनी बड़ी दो हस्तियों के मिलन से कोई दूसरी बात पैदा नहीं हुई उसमें साओं के पूरा फैलाव और ध्यान की पूरी गहराई कठिन तो है जैसा आप कहते हैं और सरल भी है कठिन इसलिए हमारे सोचने के जो ढांचे हैं उनसे बिल्कुल प्रतिकूल है और सरल इसीलिए है कि स्वभाव सरल ही हो सकता है इसमें कुछ कठिन होने की बात नहीं